दीप दीपमाला साधना जिज्ञासा जब ध्यान करते समय मन बहुत इधर उधर भागता है इसको रोकने की कोई विधि बताएं समाधान आपको पहले यह सोचना चाहिए कि क्या संसार में ऐसी भी कोई जगह है जहाँ मेरा मन एकाग्र होता है नोट गिनने में एकाग्र होता है या नहीं अपनी पसंद का भोजन आ जाए तो एकाग्र होता है या नहीं अपने लड़के की प्रशंसा सुनने में एकाग्र होता है या नहीं वहाँ एकाग्र होता है पर भजन करने में नहीं होता ऐसा क्यों कारण यही है कि वहाँ पर उसको जितना प्रियत्व लगता है उतना भगवान के नाम में नहीं सांसारिक भोग के समय मन एकाग्र होता है क्योंकि भोग में प्रियत्व है जितना प्रियत्व भोग में है उतना यदि नाम जप में हो जाए तो एकाग्रता अपने आप आ जाएगी यदि उतना प्रियत्व मंत्र जप में है नहीं आ पाया है तो भोग के प्रति जो आसक्ति बनी हुई है वह छूटेगी नहीं और न ही मन में एकाग्रता आएगी ऐसा न होता तो साधना के लिए वैराग्य की क्या जरूरत होती जिस प्रियत्व के साँस जगत के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों को ग्रहण किया है उतना प्रियत्व जब जप में आ जाएगा तो भोग के संस्कार टूट जाएंगे इसके पहले नहीं जैसे किसी व्यक्ति को तनख्वाह में दस हज़ार रुपये मिलते हैं जिससे उसके घर का काम चलता है आप उसे कहें कि नौकरी छोड़ दो तो क्या वह छोड़ सकता है परंतु आप उसे चुपचाप कह दें कि अमुक जगह नौकरी करो तो पंद्रह हजार रुपये मिलेंगे तो वह उसी समय छोड़ देगा या नहीं इसी प्रकार जब भजन में भोग से अधिक रस आने लगेगा तो भोग स्वतः छूट जाएंगे और मन जप में एकाग्र हो जाएगा पर इसके लिए सत्संग और विचार के द्वारा मंत्र और भजन के महत्व को बारंबार दिमाग में बिठाना पड़ेगा साथ ही लंबे समय तक निरंतर आदरपूर्वक मंत्र जप का अभ्यास करना पड़ेगा मंत्र और भगवान का महत्व जब हमारे चित्त में ठीक से बैठ जाएगा तब मन अपने आप उधर जाएगा अभी तो हम लोगों के मन में जगत का महत्व बहुत बैठा हुआ है इसलिए यह समस्या जल्दी जाती नहीं है फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि मन चाहे इधर उधर जाए पर तुम भजन से नहीं उठना अब कहो मन ही नहीं लगेगा तो फल क्या मिलेगा अरे तुम किसी मजदूर को बुलाओ और कहो कि बैठो अभी काम बताते हैं तुम यदि काम बताना भूल गए तो भी शाम को उसे मजदूरी देनी पड़ेगी या नहीं वह तुम्हारे लिए बैठा था इसलिए देनी ही पड़ेगी तुम भी भगवान के लिए बैठे रहोगे चाहे मन लगे या नहीं फल तो मिलेगा ही इतना है कि मन लगने पर फल अधिक मिलेगा इसलिए शरीर को जप के लिए बिठाओ वाणी से कीर्तन करो तो मन धीरे धीरे अपने आप लगेगा ये सब उपाय मन लगाने के हैं